मयी योगेना न योगेना चयोगे योगेना चन्योगे न मयचान्योगे न भक्तिर्विचारिणी भक्तिरव्य विविक्त विविक्त देश देश चारी विवक्त सेवेदेश विविदेश आरतीर्जन संसदी आरतीर्जन संसदी और और, और मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारी भक्ति तथा एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना यह ज्ञान है आत्म का, का मार्ग है मोक्ष का मार्ग है परम सुख का मार्ग है जन्म मरण से पार होने का मार्ग है कि विविक्त देश तो, ही विलासी पुरुषों से कि नारा और जो भगवत ज्ञान में भगवत ध्यान में भगवत तत्व में रमण करते हैं ऐसे पुरुषों का सानिध्य मिल जाए ऐसा पर परमात्मा स्वरूप का चिंतन हो ऐसे वातावरण में हम रहने के स्वभावी आदि बन जाए व्यभिचारिणी भक्ति क्या के अपने तुच्छ इंद्रियों को तुच्छ मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अपने स्वरूप का अपने एकांत का, अपने आनंद का त्याग करके विकारी की चढ़में में गिरना ये व्यभिचार है अथवा तो कभी एक देव में तो कभी दूसरे देव में तो कभी तीसरे देव में कभी थोड़ा उधर चले और अनुकूलता मिली तो चले नहीं तो फिर थोड़ी प्रतिकूलता आई तो छोड़ दिया अथवा प्रतिकूलता ही तो ईश्वर के रास्ते चले और प्रतिकूलता दूर हो गई तो फिर भोगों में गिर गए वे विचारिणी भक्ति है संसार के सुख मिले तो भी हम ईश्वर तत्व को पाने में तत्पर रहे और संसार के सुख कम हो जाएं तभी भी हम परम सुख की यात्रा तो करते ही रहे कभी जीवन में चढ़ाव आते हैं कभी उतार आते हैं कभी समतल जमीन जैसे यात्रा करते हैं, न कभी चढ़ाव कभी उतार कभी समतल ऐसे जीवन में आया करता है लेकिन जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं उनकी भक्ति चालू रहती है बाकी के लोग दुख कष्ट पड़ा तो भक्ति की और कष्ट मिट गया तो कीचड़ में गिर गए अथवा तो सुख मिला तो संसार में गिरे अथवा दुख मिला तो संसार में गिरे ईश्वर के रास्ते थोड़ा सा कष्ट मिला तो छोड़ दिया अथवा थोड़ी सी अनुकूलता मिली तो संसार में चले गए अथवा कभी कोई साधन कर लिया कभी कोई साधन कर लिया कभी कोई साधन कर लिया इस प्रकार के साधन बदलते बदलते जीवन पूरा हो जाए और आत्मज्ञान का प्रकाश न मिले नहीं साधन ऐसा पकड़े की बस साध्य का साक्षात्कार हो जाए रहा वो भगवान बता रहे हैं आत्मज्ञान के प्रकाश को पाने के लिए उसकी महत्ता बताने के साथ साथ उपाय भी बता रहे हैं कि कैसे पाया जाए बोलते विविधता देश से वितम जहा विषय पुरुषों का प्रभाव न पड़े ऐसी जगह अथवा तो अपने चित्त की दशा ऐसी बनाए कि विषय विलास के तरफ विकारों के तरफ आकर्षण न हो जो जो विविध से सूक्ष्म होती है ज्यो जो, जो आदमी निष्पाप होता है त्यों त्यो वैराग्य बढ़ता है ज्यो ज्यो निर्दोष होता है त्यो त्यो संसार की असारता और परमात्मा की महत्ता का पता चलता है जो जो आदमी का विवेक जगता है आंतरिक विवेक जगता है त्यों त्यों आदमी को संसार क्या धोखा दिखाई देता है तो जब संसार एक धोखा है पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और अभी बदल रहा है तो बदलने वाले संसार के विकारी सुख में आसक्ति का अभाव इन वस्तुओं का ठीक ठीक यथा योग्य उपयोग कर लेना यह आसक्ति नहीं लेकिन इनसे सुखी होने की बेवकूफी पकड़े रखना ये आसक्ति है तो जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं वो लगा रहता है और जो नहीं लगा रहता है वो व्यभिचारिणी भक्ति है व्यभिचारिणी भक्ति से आदमी को परम पद की अनुभूति इसी जन्म में नहीं होती और अव्यभिचारिणी भक्ति करता है तो परम तत्व की अनुभूति कर सकता है इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति युधिष्ठ ने पूछा विष्म से कि काल बीता जा रहा है और कभी सुख आया कभी दुख आया कभी मन में भटके तो कभी सिंहासन पर बैठे लेकिन आयुष्य तो नाश हुए जा रहा है पितामा कभी शत्रुओं का चिंतन चिंतन में आयुष नाश होता है तो कभी मित्रों के चिंतन में आयुष नाश होता है तो कभी वस्तुओं के चिंतन में आयुष नाश होता है तो कभी आलस्य और प्रमाद में आयुष नाश होता है काल तो रुकता नहीं और बीता जा रहा है तो बुद्धिमान मनुष्य को अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए बार बार मौत आए और मारे मौत से कैसे बचना चाहिए तब वक्ताओं में श्रेष्ठ व्रतधारियों में दृढ़ ऐसे भीष्म बोलते हैं कि बंगदेश में एक ब्राह्मण तप करते थे होम हवन करते थे और उसके तप व्रत होम हवन के पुण्य पुंज से उसके घर एक मेघावी बालक का जन्म हुआ बालक मेघावी था और उसका नाम भी मेघावी रख दिया गया वो बालक पांच वर्ष का हुआ तब अपने पिता को पूछता है कि पिताजी मनुष्य का कर्तव्य क्या है तो तपोनिधि ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कि 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके गुरुद्वार पे रहे 25 वर्ष संसार का गाड़ा चलाए और 25 वर्ष बाकी के जो है वाहन जीवन जी और अंत में सब छोड़कर मोक्ष के लिए कदम आगे बढ़ाए और सन्यास ले, ले। सचमुच में मेघावी था पिता की गति आत्मज्ञान में नहीं थी लेकिन इस मेघावी बालक की गति आत्मज्ञान ज्ञान के तरफ थी बालक ने पूछा कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें गुरु के द्वार पर रहे 25 वर्ष 25 से 50 वर्ष की उम्र संसार के विषय विकारों का अनुभव कर ले और बाद में मुनि जैसा जीवन बिताए, तो इससे क्या होगा अरे संसार में प्रवेश करने से पितरों का ऋण चुकाया जाएगा और पुत्र की प्राप्ति होने से पुत्र पू के नरक से तारेगा और अपना कल्याण करेगा मेघवी ने कहा कि पुत्र ही अगर कल्याण कर लेते हैं तो पुत्र तो वही सुवरों को भी बहुत है और विकारी आदमियों को भी बहुत है पुत्र अगर कल्याण कर लेते तो इतने संसार में पुत्र पैदा किए लोग होते हैं उनका अकल्याण क्यों होता है मनुष्य पुत्र के सहारे या पत्नी के सहारे या धन के सहारे या सत्ता के सहारे अपना कल्याण समझता है ये उसकी मेघा का अपराध है ये बुद्धि का दोष है मूलम सर्वरोगाम प्रज्ञा अपराध हो प्रज्ञा अपराध हो मूलम सर्वरोगाम प्रज्ञा के अपराध से सारे रोगों का मूल है प्रज्ञा का अपराध बुद्धि मंद होती है तो आदमी ऐसे ऐसे सहारे ढूंढता है कि अंत में उसका कोई सहारा नहीं रहता अनाथ होकर मर जाता है बेसहारा हो जाता है सौंदर्य के सहारे सुख ढूंढता है सत्ता के सहारे सुख ढूंढता है धन के सहारे सुख ढूंढता है कपट के सहारे सुख ढूंढता है ठगी बेईमानी के सहारे सुख ढूंढता है अंत में वो बेचारा यहाँ भी दुखी होकर पचपच के मरता है और बाद में कई नरकों में जाकर पचता है इसीलिए पिताजी मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती की भोग भोगे और ये अनुभव करे वो अनुभव करे विवेक से देख रहे हैं कईयों के अनुभव देख कर सावधान हो जाए तो कितना अच्छा ऐसा कौन सा उपाय है जो जल्दी मोक्ष मिल जाए पिताजी मुझे तो बहुत डर लगता है मुझे तो लगता है कि जगत को कोई मार रहा है जगत को कोई घेर रहा है और जगत के पीछे दिन रात कोई पड़ा है मेरे पीछे कोई पड़ा है और हमें मार रहा है और हमें घेर रहा है पिता कहता है ऐसी क्यों बात करता है डर गया है और तू मुझे डराता है क्या बोले मैं डरा नहीं हूं मुझे दिख रहा है और मैं आपको डराता नहीं हूँ मैं आपको कहता हूं कि जगत को कोई मार रहा है बोले कौन मार रहा है कौन घेर रहा है और कौन पीछे पड़ा है बोले हे तपोनिधि पिताजी आप होम हवन तप करके कुछ स्वर्ग का या यहाँ का सुख चाहते है लेकिन मुझे तो लगता है कि उन सुखों को और उन सुख भोगताओं को काल मार रहा है सुखों को और सुख भोगताओं को काल मार रहा है मौत मार रही है, मृत्यु ने घेर रखा है मृत्यु के कुंडे से कोई बाहर नहीं निकलता और दिन रात ने झपट रखा है दिन रात दिन रात करते करते आयुष्य पूरी हो जाती और ऐसे भयाव स्थिति में भला मैं कौन से भोगों का अनुभव करूं कौन सी बरातों का वर घोड़ा निकाल के मजा लूं और मजा लेने वालों की हालत भी मैं देख रहा हूं मुंह के आवेश में स्त्री पुत्र के लिए आदमी काम करता है लेकिन मोह के आवेश में अगर उनका पालन पोषण करके और उनसे मजा लेना चाहता है या सुखी होना चाहता है तो अंत में उन्हीं से उसको दुख मिलता है ईश्वर प्रीति अर्थ अगर परिवार का संचालन कर देता है तो ठीक है लेकिन संसार का सुख भोग करे पच्चीस साल ऐसा कौन सा संसारी है जिसने संसार का सुख भोगा है और भोग के बदले में उसको रोग न मिला भोग के बदले में उसकी शक्ति क्षीर्ण न हुई हो ऐसा कौन है बताओ भोग से शक्ति हीनता पराधीनता और जड़ता स्वाभाविक है इसीलिए पिताजी मैं तो चाहता हूँ कि भोग की अपेक्षा योग का रास्ता लेना चाहिए और योग क्या है कि निष्काम कर्म योग से अंत शुद्ध होता है निष्काम भाव से किए हुए कर्म अंत को शुद्ध करते हैं और ध्यान से सामर्थ्य आता है और परमात्मा को प्रेम करने से अंतकर्ण दिव्य होता है दिव्य अंतकरण में ही प्रसाद की प्राप्ति होती है दिव्य अंतरकण में वो प्रसाद आता है और प्रसाद से सारे दुख दूर होते हैं। ब्राह्मण देखता है कि बालक तो पांच साल का है और मैं हूँ पैंसठ साल का लेकिन वास्तव में मैंने पैंसठ गवाए इसने पांच साल सार्थक कर दिए भीष्म कहते हैं युधिष्ठर को के हे भारत कुरुनंदन धर्म धुरंधर वनवास भूमे प्रतिशोध की कभी आग भड़की तो कभी धर्म का सहारा लिया लेकिन धर्म का सहारा लेकर जो भोग भोगता है अंत में वो भगवान के चरणों में आता है और अधर्म का सहारा लेकर जो भोग भोगता है वो दुर्बुद्धि दुर्योधन जैसा अपने को और अपने पक्ष वालों को दुर्गति में ले जाता है मनुष्य को उचित है कि अपने विवेक को जागृत करे भगवान यहां कहते हैं विवेक को जागृत कैसे किया जाए कि सबसे बड़े में बड़े ज्ञान की निधि हैं भगवान तो भगवान का संग जिस का संग करता है उसका रंग लगता है जिसका चिंतन करता है उसके गुण आते हैं तो सबसे बड़े से बड़ा गुणवान बड़े से बड़ा बुद्धिमान बड़े से बड़ा सुख स्वरूप बड़े से बड़ा कौन है हर इंसान को किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है छोटे छोटे एमएलए वालों को टिकट देने वालों का सहारा लेना पड़ता है टिकट एक होती है कुर्सी एक होती है और साठ साठ उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं मने मरी जाए मने मरी जाए कलोल में चौसठ आदमी की भीड़ लगी थी एक सीट के लिए अत को पता है कि नहीं मिलेगी एक को ही मिलेगी लेकिन खड़े हैं सब टिकट बांटने वाले को रह आ जाए जय श्री कृष्ण इससे अगर अपने दिल भर को प्यार करके यार तुझे अपराध हो मूलम सर्व रोगाणाम प्रज्ञा का अपराध जन्म मरण का रोग पैदा करता है राग द्वेष का रोग पैदा कर देता है प्रज्ञा का अपराध वो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि प्रज्ञा का अपराध है कि मैंने है, होम हवन यज्ञ याग आदि करके पुत्र परिवार सुख संपत्ति मांगे लेकिन ये संपत्ति भोगने वाले और संपत्ति कई कही बार कईयों की नष्ट हो गई ये संपदा नहीं वास्तव में तो विपदा है संपदा तो है स्व का सुख तुलसीदास जी कहते हैं निज सुख बिन मन हो गए निज आत्मा के सुख के बिना मन को कहा चैन मिलेगी जो चीज नहीं है तब तक कहते हैं कि ये मिल जाए तो ठीक कुर्सी नहीं है टिकट नहीं तो कुर्सी मिल जाए टिकट मिल जाए तो ठीक टिकट मिल गई तो चुनाव जीत जाए तो ठीक चुनाव जीत गए तो, जीत तो, जीत तो अब कैबिनेट में आ जाएं तो ठीक, कैबिनेट में भी जो आए हैं वो सोचते हैं कि सीएम हो जाएं तो ठीक और सीएम भी जो हो गए वो बेचारे देखो कहा को बैठ गए फिर दूसरे फिर तीसरे ऐसे ही संसार का चक्र चलता रहता है सीएम होना या कैबिनेट में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई जाए तो हमारा इनकार नहीं कैबिनेट में जाएंगे या सीएम होंगे या मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होंगे ठीक है इसके पहले अपने जीवन को जरा थोड़ा सा भीतर से जरा जांच लें बड़े उद्योगपति हो जाएं बड़े धनवान हो जाए सब ठीक है बड़े प्रसिद्ध हो जाए सब ठीक है लेकिन उसके बाद तुम अगर अपने बड़प्पन को नहीं जानोगे तो अंत में जो कुछ मिला है वो तुम्हारा नहीं है देने वाले का है और देने वाला ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला समझता है हमारा है और हमारा हमारा करके कई मर गए और ये चीजें तो यहीं की यहाँ धरी रह गए बुद्धिमान तपोधन ब्राह्मण विचार करते हैं कि ये मेघावी पुत्र वास्तविक में मेघावी है मौत क्षण में मार रही है और मैं अभी मोह माया में पड़ा हूँ ऐसी कोई भोग की सामग्री नहीं है जिससे कामनाएं तृप्त हो जाए कामनाएं तृप्त नहीं होती कामनाएं गहरी उतरती है मेघावी कहता है कि हे पिताजी ऐसे लोग भोग सामग्री का संग्रह करते करते कामनाओं को तृप्त करते करते चिंतित मृत्यु के द्वारा उठा लिए गए पता नहीं जैसे घेटा बकरा घास चरता और भेड़िया आकर उसे उठा ले जाता है अथवा जैसे चूहा आराम से मिठाई खाता और बिल्ली से झपेट लेती है ऐसे संसारी आदमी समझता कि इतना है इतना और बढ़ाना है इनसे मिला इन से, से और मिलना है इतना पाया है इतना और पाना है लेकिन जो पाया है वो भी मौत छुड़ाकर कर झपेट कर ले जाती है देखत नैन चलो जग जायी का मांगू कुछ स्थिर न रहा आज तक जो हमने कमाया है आज तक जो पड़े हैं आज, है, आज तक जो हमारे पास है वो भी मृत्यु और आज के बाद जो मिलेगा वो मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा तो मैं किस बात की इच्छा करूँ वासना किस बात की करूँ पिताजी मेरे प्रारब्ध में जितना अन्न जल होगा आन मिलेगा मुझे तो पुरुषार्थ करना है ईश्वर प्रीति के अर्थ काम करना है लोगों के अंदर लोकेश्वर है उस भाव से काम करे तो ठीक है लेकिन मैं पढ़ लिख कर फिर संसार का भोग भोग और फिर अनुभव करूँ और फिर मजा लू ये तो मुझे उचित नहीं लगता है मेघावी ने कहा जैसे खेत दुकान घर के कामों के चक्कर में आदमी लग जाता है और ये फल मिले वो फल मिले मृत्यु उसे उठा लेती है ऐसे ये भोग भोग कर अनुभव करूँ वो अनुभव करूँ ये अनुभव करने करने में लालच बढ़ जाती है अनुभव करने वाली चीजें तो हो जाती है अनुभव करने का सामग्री इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है अनुभव करने वाला मन भी पापी हो जाता है और बाद में जिस अनुभव को करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो अनुभव ऐसे ही रह जाता है और काल पकड़ के ले जाता है चौरासी चौरासी लाख में भटकना पड़ता है तुलसीदास जी कहते हैं लिखी लिखी लिखी जग लिखो पढ़ी पढ़ी पढ़ी क्या की तुलसी हृदय रघु बिर नीठा तो बिर था जन्मदीन व्यर्थ का जन्म हो गया आखिर क्या पाया जिस शरीर को खिलाया पिलाया घुमाया इसकी इतनी हिफाजत की आखिर ये भी शरीर तो यही खाक हो जाएगा इस शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा इस शरीर शमशान में पहुंच जाए उसके पहले हे पिताजी ये जीव अपने स्वरूप में पहुंचे ऐसा कोई उपाय खोजना चाहे इस शरीर इसकी आंख बंद हो जाए उसके पहले आप क्या है वो आंख खुल जाए ऐसा कोई उपाय करना चाहे श्री कृष्ण ऐसा उपाय बताते हैं मई चाह अन्य मेरे से अनन्या करे अन्य भाव अन्य अन्य भाव नहीं अनन्य भाव करे और भक्ति कैसी करे की अव्यारिणी सुख मिले संसार की सुविधा मिले तो भी साधन भजन में लगा रहे और साधन भजन के रास्ते पे मान अपमान आ जाए तो भी साधन भजन न छोड़े फिर विविध देश से वितम जहा साधन भजन हो ऐसी जगह पे रहे साधन भजन में मदद मिले ऐसे लोगों का संपर्क करे साधन भजन क्षीण कर दे ऐसे पामरों के संग से अपने को बचाए एकांतवासो लघु भोजन मौनम निराशा करना अवरोधा शंकराचार्य ने कहा एकांतवास इंद्रियों का अल्प भोजन देखना सुनना सुगना स्पर्श करना आदि बिल्कुल लिमिट में हो तो मन की चंचलता कम होगी बुद्धि में प्रकाश आएगा और धीरे धीरे अपनी वृत्ति सूक्ष्म होगी चूहा किसी कोठी में घुस गया किसान की कोठी में अनाज भरने की गुड़ घी अनाज धरते थे नीचे सोराख होता है उसमें घुस गया गुड़ घी खाए मजे से चूहा भाई रहे हो गए मोटे तगड़े अब उसको अपने बिर में जाना है वहां घी गुड़ खत्म हो गया अब अपने दर में जाना है बिल में जाना है कि निकल नहीं सकता क्यूँकी सोराख तो उतना ही था खुद हो गया मोटा अब बाहर आना है तो चूहा भाई को फिर जैसे थे वैसे हो जाने पड़े अब तो अनसन आदि करे पतला हो जाए तब बाहर निकलेगा ऐसे हमारा मन देखकर सुनकर सोचकर अखबारों का इनका उनका चलचित्रों का फिल्मों का अथवा संसार के राग द्वेश भरे हुए लोगों का समाचार आदि सुनकर देखकर मानकर विचार के हमारा मन मोटा हो गया इसलिए अपने आत्म रूपी बिल में अपने परमात्मा तत्व में जा नहीं सकता तो भगवान कहते हैं अब जाना है तो भैया ये उपाय है अर्जुन देश से अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग से करो अनन्य योग से जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं और शुद्ध पवित्र जगह में रहने की जिनकी हैबिट पड़ गई या रुचि है ऐसे लोगों की वृत्ति सूक्ष्म हो जाती है। जैसे सुई नौके होती है तो दोनों कपड़ों में से पसार होकर दोनों कपड़ों को मिला देती है। कपड़ों को सीना है तो सुई चाहिए है तो लोहे की सुई और हथौड़ा भी लोहे का है इन कपड़ा सीना है तो सुई से आ जाएगा हथौड़े से कपड़ा नहीं सी आ जाएगा चाहे कितनी भी चतुराई करो लेकिन हथौड़े से कपड़ा नहीं सी सकते हो हाँ और हथौड़ा हा भी लोहा है लेकिन हथौड़ा को हजार हजार प्रणाम करो की अरे भाई तुम जरा सा कपड़ा सी मैं तुझे रोज खीर दूध पूरी खिलाऊंगा तो जरा सा ये दो कपड़ों को जोड़ दे बस जोड़ेगा नहीं हो तो कूट के गड़बड़ कर देगा जोड़ नहीं सकते कपड़ों को जोड़ना है तो सूक्ष्म लोहे की धार वाली सुई चाहिए ऐसे ही जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव करना है मोक्ष का अनुभव करना है तो चित्त की वृत्ति सूक्ष्म चाहिए और धन का उपभोग करने वाले क्या क्या गति को पा रहे हैं धन का विलास, विलासी उपयोग करने वाले कौन से नरकों में पच रहे हैं तुम ध्यान के द्वारा देख सकते हो तो उस ब्राह्मण ने अपनी दृष्टि से नरक में हुए भोगियों की दुर्दशा देखी तो कुंडधार ने और मणिभद्र नाम के यक्ष ने उस ब्राह्मण को कहा कि अभी तो तुम्हारे में इतना सामर्थ्य आ गया कि किसी को आशीर्वाद दे दो तो लक्षाधिपति हो सकता है और तुम्हारे में ये भी शक्ति आ गई कि तुम अगर स्वर्ग के निधि को देखना चाहो तो देख सकते हो अगर हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर लेते तुमने तुच्छ धन मांगा और वही हम दे देते तो तुम्हारी वृत्ति स्थूल हो जाती और अभी इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते थे इसलिए आपके हित के लिए हमने आपकी अनुचित मांग नहीं पूरी की आपकी उचित मांग का प्रकाश आपके हृदय में अपने आप आ गया तो ऐसे ही यहाँ भीष्म पितामह बुद्धिमान युधिष्ठ को कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और ये मोक्ष चार पुरुषार्थ है इन चारों पुरुषार्थ में बुद्धिमान मनुष्य को तो मोक्ष का पुरुषार्थ ही सहसार लगता है जिनके चित्त में भोग की वास्ता वे धर्म के अनुकूल भोग भोगेंगे धर्म की मर्यादा में और नियंत्रण में रहकर संसार का गुजार संसारी व्यवहार करेंगे जीवन गुजारेंगे तो उनको विवेक जगेगा विवेक जगने से वैराग्य आएगा और वैराग्य आने से फिर मोक्ष का जो असली पुरुषार्थ है जीवात्मा का वो प्राप्त कर लेगा तीन पुरुषार्थ तो इस शरीर के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के काम आते हैं लेकिन चौथा पुरुषार्थ जीवात्मा के व्यक्ति खुद काम आता है तीन पुरुषार्थ हैं इस शरीर के काम आते हैं धर्म अर्थ काम इस शरीर और सूक्ष्म शरीर के काम आते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ अपने लिए काम आता है तो अपने लिए जो काम करता है वो वास्तविक में अपने स्वरूप को अपने आत्मा को पा लेता है जिसको अपने लिए काम करना है उसको इस शरीर और सूक्ष्म शरीर को परहित के चिंतन में शुभ चिंतन में शुभ कर्म में लगा देना चाहिए निष्काम कर्म करने से अंत की शुद्धि होती है और भोग वासनाएं क्षीण होती है ध्यान करने से योग से सामर्थ्य आता है और परमात्मा में अव्य भक्ति करने से परमात्मा को प्रेम करने से अंतकरण दिव्य होता है दिव्य अंत में वो दिव्य रस का अनुभव होता है जिस रस के आगे स्वर्ग का रस कुछ नहीं है जिस रस के आगे यहाँ के पद और प्रतिष्ठा की कोई कीमत ही नहीं ऐसा रस प्राप्त होता है तो ब्राह्मण पुत्र मेघावी अपने पिता को बताता है कि पिताजी जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और भोगवास्ता में बंधे हैं उनमें यह सामर्थ्य ही नहीं रहता कि पाप वासना को काट सके समझते होते हुए भी फिसल जाते हैं और दोबारा न फिसलने का शपथ लेकर भी फिर फिसल जाते हैं फिर फिसल के फिर फिसलते फिर फिसल के, फिर फिर से फिर फिर से फिर और फिर ही हो जाते हैं टिकते नहीं अपने स्वरूप तो आपकी सलाह मुझे समझ में नहीं आती है की ये भोग वासना का सामग्री का अनुभव करके फिर मुक्ति पाना चाहिए मुझे तो लगता है कि पहले मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए भोग तो चंडाली में भी मिलता है कुत्ते के शरीर में भी मिलता है अरे भूंड को जो भोग मिलता है वो मनुष्य को नहीं मिल सकता भूंड कितने बच्चे पैदा कर दे लगन का प्रॉब्लम नहीं जमाई को खोजना नहीं नो इनकम टैक्स नो सेल टैक्स नो मोहरी नो सरचार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं शिक्षण वेरो छोकर पैदा करी ना खेतो एक साधु के पास बंबई से वो में संत थे बंबई से कुछ लोग जाते थे महाराज हब दर्शन करने आए हैं तो समझते थे कि क्यों दर्शन करने आए थोड़ी देर में वो बोलते थे बाबा जी धंदा बंदा जरा मंदा है बरकत पे ऐसा आशीर्वाद देव बाबा जी मंत्र मंत्र बता दिया कभी आज बता दिया देखा की तो बार बार हर हफ्ते हरित्वार को पहुँचते है तो यही कचरा मांगते तो आखिर इनका भला तब होगा बाबा ने एक बार प्रयोग बताया कि भाई बंबई से पुणे तक दौड़ा दौड़ करते हो और फिर मेरे आगे आकर आप आशीर्वाद मांगते हो फिर मैं भगवान को कहू फिर आप मेरे को कहो मैं भगवान को अपने आत्मा को कहू फिर वो प्रकृति में घटना घटे फिर तुम्हारे को मिले इसे ऐसा उपाय क्यों नहीं सीख लेते हो, तो तुम घर बैठे ही सीधा डायरेक्ट मान ले लो आज हाँ तो शनिवार की सांझ है तुम तो कल जाओगे तो ऐसा करो कि अभी सो जाओ और सुबह ना धोकर कंबल लेकर आ जाना आसन बिछा के मेरे सामने और मैं तुमको डायरेक्ट सबंध बता दूंगा तो बम्बई के मायावी नगरी के थे लोग बड़े खुश हो गए कि आप तो सीधा फिर कौन हर इतवार को महाराज के पास भी सलाम भरने जाए अपना तो काम बन जाएगा जाएंगे बस इनकम टैक्स वाले की तरफ नजर डालेंगे वो सही कर देगा ग्राह के तरफ नजर डालेंगे काम बन जाएगा महाराज जैसे नजर डाल देते काम हो जाता अपने आपने। खुद महाराज का महाराज हो जाए बड़े खुश हुए सुबह जल्दी जल्दी ना धोके आए कंबल बिछ गए आसन बिछ गए महाराज ने कहा कि चलो मैं जैसे प्रार्थना कराता हूँ ऐसे करो हे भगवान हे भगवान तुम दयालु हो कृपालु हो मनुष्य जन्म में बहुत बहुत उपाधियाँ है थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है बहुत प्रॉब्लम आते हैं दो रोटी के लिए सारा जीवन खटपट खटपट करके आदमी परेशान होता है हमको खटपट न हो और आराम से भोग मिले हम पर कोई जवाबदारी न हो और पूरा सुख मिले इसलिए हे भगवान बोले हे भगवान हम पर दया करो दीना बंधु दीना नाथ हे मेरी डोरी तेरे हाथ भक्तों ने दोहरा दिया इसलिए हे भगवान अब ऐसी दया करो कि दोबारा हमें ऐसा जन्म दो कि जिसमें इनकम टैक्स सेल टैक्स न भरना पड़े बच्चों की शादी कराने की जवाबदारी भी ना आए और भोग खूब मिले जवाबदारी कोई नहीं इसलिए भगवान हमें दूसरा जन्म सुकर कुकर गधे घोड़े का दे देना <laughs> बोले महाराज कैसे अरे बोले जब ऐसे मजा लेना है तो फिर मनुष्य का बने संसार का ही मजा लेना है तो सुकर रोनी में चले जाओ फास्ट एकदम मजा ही मजा है अरे बोले जब ऐसे मजा लेना है तो फिर मनुष्य काय को बने संसार का ही मजा लेना है तो सुकर रोनी में चले जाओ फास्ट एकदम मजाई मजा है अगर संसार का ही पंच भौतिक शरीरों को रमन भ्रमण करा के मजा लेना है तो वैशाखी नंदन को जो उकरा में मजा आता है वही मजा तुमको सोफा पे आता है सुकर को जो सुकरी से मजा आता है वही मिस्टर को मिशि से आता है कोई फर्क नहीं और फर्क है तो उनको ज्यादा तेजी से आता है तुमको कम तेजी से आता है तो जिसका जैसा शरीर है और जैसा खान पान है उसको वहीं से मजा आता है नाली भूंड को नाली में मजा आता है गधों को गधों से मजा आता है सुकरों को सुकरों से आता है गटर के कीड़ों को वह मजा आता है उनको लाकर तुम्हारे सोफा पे बैठा हो तो वो परेशान हो जाएंगे तुमको उनके गटर में रख दो तो तुम परेशान हो जाओगे अगर नाक को आंख को और त्वचा को मजा ही दिलाने में मनुष्य जन्म खर्चना है तो तुम तो हम सीधी प्रार्थना करा देते कभी प्रॉब्लम नहीं हो सु कुकर हो जाए खूब मजा करो बोले महाराज ये तो बर्बादी की बर्बादी के रास्ते जा ही रहे हो बेटा इसीलिए मैंने तुमसे सावधान होने के लिए आज का प्रयोग कराया तो भगवान बोलते मई चा अन्य योग मेरे साथ अन्य योग करे मेरी भक्ति करे और ये चाहिए ए चाहिए नहीं मैं सब जानता हूँ उसे जो आवश्यकता है उसके लिए मैं पहले ही तैयारी रखता हूँ फिर भी लोग बेहमान होकर मुझ पर भरोसा नहीं रखते वस्तुओं पे भरोसा रखते हे अर्जुन भला ये तू बता कि बालक गोद में आया था तो उसने दूध बनाया कि उसके बाप ने दूध बनाया उसके लिए दूध पहले बना देते हैं वो चलने के योग्य होता है तो उसमें चलने की शक्ति आ जाती है और समझने के योग्य होता है तो समझने की शक्ति खुल जाती और पूछने लगता है ये सब मेरी व्यवस्था है फिर भी मनुष्य मेरे साथ अनन्य योग नहीं करता और अन्य अन्य विषयों में भटकाकर अपने को बर्बाद करता है फिर भी अर्जुन मैं निराश नहीं होता हूँ क्योंकि ये जीव वास्तविक में तो मेरा ही स्वरूप है मेरा सखा है मेरा मित्र है मेरा स्वरूप है तो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों देर सवेर वो मेरे तरफ आएगा अर्जुन अब मानव देह मिला है तो मेरे साथ जो अनन्य योग कर लेता है अब यभिचारिणी भक्ति करता है वो मेरे स्वरूप को पाकर मुझ मय हो जाता है मैं उससे दूर नहीं वो मुझसे दूर नहीं भगवत गीता में ये भी आया है कि जिसको ऐसा बोध हो जाता है उसको प्रकाश प्रवृति और मोह उसमें कहीं राग और द्वेष नहीं होता है प्रकाशम च प्रवृतिम च मोहम्म पांडवा प्रकाश माना सत्तोगुण प्रवृति माना रजोगुण मोह माना तमोगुण ये तमोगुण के मोह आदि के स्वभाव में रजोगुण के कोलाहल के सुख में अथवा सात्विक सुख में न फंसता है न उनकी आकांक्षा करता है वो ज्ञानी समझता कि सब गुणों में हो रहा है मन बुद्धि में हो रहा है शरीर में हो रहा है अंत में हो रहा है वो आदमी आत्मबोध को जो प्राप्त कर लेता है उसको ये भी इच्छा नहीं होती कि मैं सदा समाधि में रहूं सदा ध्यान करू अथवा सदा ऐसा रहूं या सदा ऐसा रहूं ये हो ये न हो ऐसा कोई उसको आग्रह नहीं होता है न सम्रवृत्तानी न निवृत्ता कांक्षती ही उनमें प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं और निवृत्त होने की भी इच्छा नहीं वो ज्ञानी समझता है कि सब है माया मातम इदम द्वैतम जिसको बोध हो जाता है देश करके अपने स्वरूप को पा लेता है, फिर उसको लोक संपर्क भीड़ और एकांत उसके लिए एक हो जाता है उसके लिए शुभ और अशुभ सब स्वप्न हो जाता है उसके लिए मोह भी कुछ बंधन नहीं करता एक बार वशिष्ठ जी महाराज क्रुद्ध होकर दुखी होकर आत्महत्या करने को जा रहे थे विश्वामित्र ने सब बेटे मार दिए वशिष्ठ जी महाराज को हुआ दुख गंगा में कूद पड़े क्या अब जी कर क्या करना गंगा में जो जौ, जंप मारा तो महाराज गंगा डुबावे आगे गए पत्थर बांध दिया फिर गोता मारा गोता मारा तो गंगा का जल उतर गया गंगा जी प्रकट हो गई के मुनीश्वर आप जैसे ज्ञानी जीवन मुक्त अपुत्र के शोक में आत्मा क्या कर रहे हैं आपके मन को मोह हो गया आप क्या करते हैं बोले तू मेरे उपदेश देने आई मोह हो गया तो मन को हो गया है मरता है तो ये शरीर मरता मैं थोड़ी मरता हूं तू उपदेश देने आ रहा तो ज्ञानी के जीवन में लोग दिख जाए मोह दिख जाए अहंकार दिख जाए अब कृष्ण के जीवन में बाहर से दिखता है कि पांडवों के प्रति मोह है मोह नहीं है ये पांडवों के कर्म कृष्ण से ये चेष्टा करवा देते हैं दुर्योधन के कर्म कृष्ण से वो चेष्टा करवा देते हैं कृष्ण के चित्त में कोई पकड़ नहीं कोई बंधन नहीं हो, किसी को समझाते हैं, किसी को तैयार करते हैं किसी को यू करते हैं लेकिन उनकी चेष्टा विनोद मात्र होती है अखा भगत विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण विनोद मात्र जिसका व्यवहार तो जो आप आत्मविश्रांति पा लेंगे तो आपका व्यवहार विनोद मात्र हो जाएगा और आत्मविश्रांति नहीं पाए तो महाराज अपना व्यवहार बंधन हो जाता है इसलिए एकांत का लाभ तभी मिलता है जब आदमी देह अध्यास से पार होने की कोशिश करता है एकांत देश मिल जाए विविध देश मिल जाए ऐसे तो कई जंगल में एकांत में लोग रहते हैं लेकिन आत्मज्ञान पाने का हेतु नहीं उद्देश्य नहीं आश्रमों में कई लोग रहते हैं लेकिन आत्मज्ञान में तत्परता नहीं, तो अच्छी जगह का फायदा उठाने की भी तत्परता होनी चाहिए और तत्परता तब होगी जब अव्यभिचारणी भक्ति होगी और अव्यभिचारणी भक्ति तब होगी जब विवेक प्रखर होगा विवेक प्रखर तब होगा जब महाराज पुण्य बढ़ेगा सत्संग में रुचि हो गई पुंज मिले विवेक वैराग बढ़ता है तो, तो, तो आदमी फायदा उठाता है तो जिसको एकांत मिल जाए आश्रम में रहने को मिल जाए पवित्र जगह पर कहीं रहने को मिल जाए वो तो ठीक है लेकिन जिनको खाना है कमाना है संसार चलाना है वे भी संसार का व्यवहार करते करते भी एक आदमी मिनट अपने एकांत स्वरूप आत्मा में गोता मारे अपने घर में ऐसी जगह बना ले कि कभी कभी दस पांच पंद्रह मिनट बिल्कुल सुनसान कोई संबंध नहीं कोई बाहर का समाचार नहीं न लेना न देना समाचार का ऐसे चिंतन करने के लिए कुछ जगह घर में बना ले ताजे पुष्प रखा करें वहां संसारी चिंतन न हुआ ऐसी व्यवस्था करे तो चित्त का प्रसाद प्राप्त होता है वो प्रसाद बढ़ता जाए इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है बिन सत्संग विवेक न हो गई राम कृपा बिनु सोई जाने जीव तब जागा हमारा कल्याण हो रहा है कि अकल्याण हो रहा है हम ईश्वर के रास्ते मुक्ति के रास्ते स्वतंत्रता के रास्ते बढ़ रहे हैं कि पराधीनता के रास्ते जा रहे हैं ये अगर जानना है तो अपने चित्र को निहारो दिखावा करने में रुचि बढ़ रही है कि दिखावे की बेपरवाही हो रही है भोग वासना में रुचि बढ़ रही है कि योग और ध्यान भजन में रुचि हो रही है मौत सामने दिख रही है कि जीना सामने दिख रहा है संसार की आसक्ति बढ़ रही है कि परमात्मा की प्रीति बढ़ रही तुलसीदास ने कहा जाने जीव तब जागा हरिपद रुचि विषय विलासा जो जो पुण्य बढ़ता है त्यों त्यों विषय विलास में वैराग्य होता है और जो जो पुण्य क्षीण होता है त्यों त्यों विषय विलास में राग होता है भोगों में राग ये पाप की निशानी है और भगवान में राग ये पुण्य की निशानी है तो भगवान कहते हैं मई चाह अन्य योगे न मेरे साथ प्रेम तो करे लेकिन अनन्य योग भजन तो मेरा करता है हो गया मेरा और चिंता करता कि मेरा क्या होगा अब हम तो भगवान के तो चिंता हमारी कैसे हम तो हो गए भगवान के और फिकर हमारी कैसे रही जब हम ईमानदारी से भगवान के हो जाते तो निष्फिक तो निश्चिंत होने लगते हैं। हम पूरे भगवान तो निशफिक तो हैं। हैं तो लेकिन मेरे को क्या करा ये करो करूं ये करू नानक जी कहते है काहू डोलत प्राणिया हार जिन उपाय में सोई करदा सारे तो न चले नाल चतुराई को चूल्हे में डाल दे तू अन्य योग करना चालू कर दे कई लोग इस चक्कर में पड़ते अटली थी जाएली सगवड़े ये सुविधा आ जाए ये सगवड़ आ जाए कमरा मिल जाए अभी दो कमरे एक बड़ा मकान ले लें तीन कमरे हो जाए फिर आराम से भजन करेंगे ये फलानी नौकरी अभी ये नौकरी मिल जाए फिर आराम से भजन करेंगे तो लोग सेटिंग करने के बाद भजन करने का विचारते है अब ये नहीं समझते भोले महेश के भजन भजन चालू कर दो तो तो अपने आप सेटिंग हो सेटिंग होगा और करके जो करोगे तो मन छोकरो मोटो थे पर लाडी आ घर ना काम कर माला बेसीस भाई बाड़ा तो लाईने बेसो पीका नो किको क्या ई मन में फरत रह छोड़ पोरी मनवाई थे पची थी पची आराम थी भाई नहीं पहला कई बीजू लाइन धड़ाक धूम कर सजन अत्य चालू कर दो ते विवेक वैराग्य प्रखर थे पीछे छोड़ो भले पैण तो छोकरा ना छोकर भले पैण तो ए नू जे तमारा द्वारा हित तो करो अंदर थी मारो छोकरा ना छोक मश्कियों करे छोकर हामू ना जुए ककड़े कारण की मो थे अगर बच्चों को पालते पोषते हैं तो वे बच्चे जरूर दुख देते है से अगर संबंध जोड़ते हैं तो वो पति पत्नी जरूर एक दूसरे के लिए शत्रु होते ही हैं। शादी शाद शब्दों खुशी से निकला है शादी का मतलब सच्ची खुशी के द्वार खोलने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना शारीरिक लगन के साथ साथ शारीरिक शादियों के साथ साथ आत्मिक शादी भी होना चाहिए फेरे फिरते चोरी को नहीं फेरे हास्त में लाप हो जाए पति पत्नी को हार डाल दे हो गई शादी नहीं उसके साथ साथ आत्मिक लगन का विधान है चोरी को फेरे फिरते तो कई समाजों में ये रिवाज है कि तीन फेरे वर राजा पहले फिरता है तीन फेरे में वर राजा आगे होता है और दुल्हन पीछे होती और बाकी के चार फेरे में दुल्हन आगे होती और वर राजा पीछे होता है दुल्हन माना बुद्धि व राजा माना मनवा पहले तो मन आगे आगे चले लेकिन बुद्धि ऐसी तीव्र हो की मन से भी आगे निकले अर्थात पति पत्नी का मार्गदर्शन करे और पत्नी पति का मार्गदर्शन करे और जन्म मरण के फेरे से पार हो जाए इसलिए फेरा फिरना नहीं तो चोरी को क्या जरूरत कि ये फेरा फिरे चोरी को मजा देने के लिए थोड़े फेरा फिरते चोरी ने फेरा फरी तो चोरी ने मजा आया तो देख वी देख देखत देखत ऐसा देख य सुख भी देख दुख भी देख यह जीवन भी देख और जीवन के बाद को भी देख अथवा तो इस जीव को भी देख और उस चैतन्य को भी देख यह भी देख वह भी देख देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा और रह जाए ए एक अद्वित परमात्मा ही सार स्वरूप में रह जाए बाकी सब धोखा है एक तो मजा आ जाए पहनू तो मजा आए छूटा छेड़ा करूं तो मजा आए इधर जाऊं तो मजा आए उधर जाऊं तो मजा आए अरे अपने को जानूं देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया ऐसे प्रसाद को पाना चाहिए तो पत्नी पति की हितेशी हो और पति पत्नी का हितेशी जो शारीरिक संबंध रखकर एक दूसरे के शरीर को नोच नोच कर सुखी होना चाहते हैं, वे दिखते तो एक दूसरे के मित्र हैं पति पत्नी साथ ही दिखते हैं, लेकिन कट्टर शत्रु हैं। पत्नी चाहे कि पति की तंदुरुस्ती शरीर की तंदुरुस्ती मानसिक तंदुरुस्ती और बौद्धिक तंदुरुस्ती का विकास हो पत्नी का एम ये हो और पति का एम भी ये हो कि हमारी पत्नी का शरीर तंदुरुस्त रहे मन प्रफुल्लित रहे और बुद्धि में आत्म प्रकाश आए फिर संसार चलाने के लिए एक दो बच्चे को जन्म देना ये बात ठीक है और एक दूसरे का हित चिंतन करना चाहिए एक दूसरे को वश करने की कोशिश करते तो एक दूसरे के शत्रु हो जाते पत्नी चाहती कि पति मेरे वश चले और पति चाहता कि पत्नी मेरे वश चले अरे अपने मन को वश करो पत्नी को वश किया तो क्या और पते को वश किया तो क्या अंत में देखो तो दोनों बेचारे घसीटे जाते शादी होती शाद आबाद होने के लिए लेकिन आजकल की शादी तो बर्बादी के चिन्ह ज्यादा दिखाती है शादी हो गई तो आदमी के बस बेकार जाता है अरे के तो तो है हो तो तो तू न हैरान के मन का स्वभाव है जो नहीं है उसके लिए इच्छा करता और जो है वहां से भागता है हमारा सोचता के शादी हो जाए शादी वाला कहता के बच्चा हो जाए बच्चे वालों बोलता ए हो जाए ओ हो जाए अंत में बोलता कुछ नहीं अंत में पछता इसके पहले कृष्ण के वाक्य समझ लो की मई चाह अन्य शादी तो करो लेकिन शादी में पत्नी में जो मेरा कृष्ण तत्व है या पति में जो मेरा परमात्मा है उस परमात्मा को जगाना है उस परमात्मा को पाना है ऐसा विचार करके जो शादी विवाह का फायदा उठाते हैं उनके जीवन में तो महाराज भोग और मोक्ष दोनों आ जाते हैं लेकिन जो एक दूसरे से बस शारीरिक विकारी सुख भोग भोग कर एक दूसरे के शत्रु बन जाते और बुढ़ापे में लड़ते रहते जितना जितना संसारी लोग साथ में रहते पति पत्नी या जितना बिल्कुल साथ में रहते हैं उतने झगड़े ज्यादा जितना भोग ज्यादा उतना रजोगुण और तमोगुण ज्यादा जितना रजोगुण तमोगुण ज्यादा उतना अशांति और झगड़े ज्यादा जितना भोग में संयम उतना सत्तो गुण ज्यादा जितना भगवान में प्रेम उतना सत्तो गुण ज्यादा और जितना सत्यो गुण ज्यादा उतना स्वाभाविक सुख ज्यादा लेकिन के सुख में भी कृष्ण तो, तो इनकार करते हैं, सात्विक सुख में भी टिकने का तो इनकार करते महापुरुष प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम्मच पांडवा प्रकाश माना सत्व गुण प्रवृति माना रजोगुण मोह माना तमोगुण इसमें द्वेष भी नहीं करते और इनमें राग भी नहीं करते इनसे आगे निकल जाते वो धीर पुरुष वो बुद्धिमान पुरुष आगे निकलना कहीं ऐसा नहीं कि इधर गाड़ी में बैठकर कहीं आगे निकलना या मरने के बाद कहीं ऊपर जाके आगे पहुंचना पीछे नहीं नहीं वृत्ति जो देह में बंधी है स्थूल देह में सुक्ष्म में अथवा विचारों उससे परे अपने आप में आ जाना क्या हम तो मर जाएंगे तो भगवान के लोक में जाएंगे ये सब भक्तों के भगवान ठीक है लोक लोकांतर में भगवान के पास जाए लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान कहेंगे तुम अपने पास पहुंचो मरने के बाद भी अभी किसी भगवान के लोक में हम पहुंच गए तभी भी भगवान करुणा करके यही कहेंगे कि तुम अपने में पहुंचो और भगवानों के पीछे तो कई कथाएं लोग ऐसी बना लेते हैं महाराज जैसी कथाएं होती दो अफिमची बैठे थे अफिमची कहता है कि देखो देखो देखो सुबह सुबह देखो कि लोग उठते न चारों तरफ भागम भाग करते हैं ऐसा क्यों करते है? कोई गाड़ी लेके जाता है कोई मोटर लेके जाता है कोई स्कूटर लेके जाता है कोई पैदल जाता है और चारों तरफ चौराहे पे देखो तो चारों तरफ ट्रैफिक भागता है ये पागल हैं चारों तरफ भागते एक बाजू जाना चाहिए सबको दूसरे अफिमची ने कहा अरे तू सचमुच में अफिम ची पागल अगर सब एक तरफ जाए तो पृथ्वी झुक जाएगी इसलिए बेचारे चारों तरफ जाते हैं। <laughs> और तीसरा हाफिमची बोला कह रहे भाई छोड़ो लोग कहीं भी जाएं आए मेरे दादा ने तो बिल्डिंग ऐसी बनाई थी कि आए ऐसी ऊंची हवेली बनाई थी कि एक बार वहां से बंदर ने जंप मारा तो बंदर मनुष्य बन गया इतनी ऊंची हवेली थी हमारे दादा की दूसरे ने कहा कि ये क्या बड़ी बात बंदर मनुष्य बन गया कोई चीज अपना अपना कुछ अपना बड़ा होना चाहिए ना कुछ एक आदमी लड़के ने जंप मारा ऊपर से था लड़का और जंप मारा एकदम जवान शेर बन गया तीसरे ने कहा ऐसा भी कुछ हो सकता है बोले क्यों नहीं जब तुम्हारा बंदर में से इंसान हो सकता है तो हमारा बच्चे में से जवान क्यों नहीं हो सकता है? शेर क्यों नहीं बन सकता बोले इतना धोखे की बात मत करो कुछ तो थोड़ा रियात करो बोले रियात करे तो फिर ऐसा है कि वो गणपति दादा पोरिया में स्वांग बनाया था बंदर का बंदर का स्वांग बनाया था और रंग बंग लगाया और पसीना बहा तो रंग उतर गया तो मनुष्य हो गया तो ये बात तो अब तुम भी कुछ कम करो बोले हम कम क्या करें कि वो लड़का लड़का किशोर अवस्था को था मूछ तो फूट ही रही थी और जंप मारा तो प्राण बल बढ़ गया तो शेर जैसा हो गया तो बांध छोड़ कर लिया और दोनों ने तसल्ली कर ली ऐसे कई बार किताबों के शास्त्रों के भगवानों की बातों के पीछे महापुरुषों की बातों के पीछे ऐसे जैसे कुछ बंडल बंडल भी कभी सुनाई पड़ते हैं। भगवान महावीर भोजन करते थे और बाथरूम नहीं जाते थे पानी पीते थे और पेशाब नहीं करते थे उनको पसीना नहीं आता था ये बातें ऐसी है की महाराज उसका मतलब तुमको पसीना न आए बाथरूम बंद हो जाए तब भगवान मिलेगा अब भोजन करते हैं पानी पीते हैं अब पानी पिएंगे तो गर्मी के दिनों में पसीना आना ही चाहिए पसीना जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर की रक्षा करता है पसीना अगर ना आए तो हमें गर्मी में गर्मी ज्यादा लगेगी ठंड में ठंड ज्यादा लग जाएगी तो महाराज ठंड में हमारा शरीर ठुठरता है ताकि क्रिया हो जाए तो ठंडी का प्रतिकार करने के लिए हमारे दांत ठुठरते हैं शरीर कांपता है तो ठंड की प्रतिक्रिया करने के लिए ठंड को रोकने के लिए क्योंकि करीब अट्ठा डिग्री गर्मी शरीर में चाहिए तो ठंड में हमारा शरीर दांत ठुठरते हैं शरीर का क्रिया होती है तो गर्मी क्रिएट होती है और गर्मी में पसीना निकलता है तो पसीना बाष्पी तो हो जाता है और शरीर टेम्परेचर की सुरक्षा करता है गर्मी ज्यादा न लगे तो महावीर और चौबीस के चौबीस तीर्थंकर उनको पसीना नहीं निकलता था अब रोटी तो खाते थे पानी भी पीते थे गर्मी गर्मी होगी तो पसीना निकलेगा बाथरूम नहीं जाते थे। पसीना नहीं निकलता था एक ही नहीं होती थी तो ऐसी ऐसी बातें जब लिख दी जाती तो दूसरे लोगों की हिम्मत टूट जाती हमारा ऐसा तो हो नहीं रहा कभी कभी हम भी सोचते थे कि ज्ञानी ऐसे होते हैं उनको साक्षात्कार होता ऐसा हो गया वैसा हो गया तो गुरु की कृपा हुई तब बांध छोड़ करके जरा थोड़ा इधर उधर करके असलित्व को समझा तब लगा के अब ठीक है तो गुरुजी की कृपा के बाद भी संदेह बना रहता था कि ज्ञानी तो वैसा होता है ज्ञानी का ऐसा होता है ऐसा होता, होता है साक्षात्कार होता है तो वैसा होता है जो पुराणों में या एक दूसरे दंत कथाओं से जो सुना है न वो गांठ बंध जाती इसलिए गोरखनाथ ने कहा गोरख जागता नरसेवी सर्प ने काटा और दूध बह निकला था महावीर से तो शरीर में अगर दूध रहे तो जीवित नहीं रह सकता और चमड़े में अगर चमड़ी से पसीना न निकले तो महाराज प्लास्टिक की चमड़ी है क्या प्लास्टिक का कवर थोड़े और तुम्हारे रोम रोमकूब से शरीर की शुद्धि का कार्य होता है विज्ञानी तो यहाँ तक बोलते हैं कि शरीर को डामर का लेप लगा दो नाक और मुंह से श्वास लेते रहो फिर भी आप ज्यादा देर जी नहीं सकते शरीर की शुद्धि का काम रोमकूप भी करते हैं आधा घंटा पौना घंटा से ज्यादा जी नहीं सकते अगर शरीर के रोम रोमकूप बंद हो जाए तो पसीना नहीं निकलता था बाथरूम नहीं जाते थे संदास नहीं जाते थे और भिक्षा मांग के खाते थे तो कभी कभी कुछ अतीत की बातें जो है उन महापुरुषों को समझने वाले लोग नहीं मिलते और अंधेरे में किताब लिखे गए और अंधों ने जब किताब लिखे हैं अथवा अतिशयोक्ति करके जब किताब लिखे जाते हैं तो ये जैसा हो जाता है कि छत से गिरा तो जवान ऐसे तो काका को भी किसी ने कहा कि काका तुम एक बार जवान थे तब बम्बई में आए थे मैंने तुमको देखा था और काका की हाँ आयुष भाई मुंबई में तुम अतोज ये काका तुम पहले वेला मुंबई में गया था कुटंबी न सरनामा शोधता शोता एक अग्न मारना बिल्डिंग है काका के दोष है अग्न मंजिल की बिल्डिंग के सामने खड़े थे और मेरे को जाना है तो किसी ने कहा के काका ही लिफ्ट में जाओ तो काका सोचे उसके पहले तो एक बुढ़ी माई आई सब्जी लेकर बाजार से लिफ्ट में चली गयी काका तो देखते ही रहे थोड़ी देर के बाद साथ में मंजिल से कोई लड़की कॉलेज में जाने को आई तो लिफ्ट से उतरी काका सोचता कि अभी-अभी गई और जवान होके आई तो मैं काकी को ले आता तो कैसा रहता? ये काका लेता जय देसी कृष्ण बुड्ढी तो अपने साथ में फ्लैट में गई और लड़की तो छठे से आई अथवा अपने पड़ोसी फ्लैट से आई वो कॉलेज में जाते कहा गई दोन आई जुआन थोड़ी पुस्तको लवान का खबर न पड़े तो पे वह जय श्री कृष्ण ऐसे ही जो लिफ्ट की पद्धति को समझता है और लड़की जो आई वो कौन और जो बुढ़िया आ गई वो कौन उसको जो समझता है वो अंधा धुंधी करके दूसरों को नहीं ले जाएगा लेकिन उस विषय को जो नहीं समझता वो कसम खाके भी दूसरों को ले जाएगा और होगा ऐसा कुछ नहीं कई काकियां ले जा काकियां की काकियां उतरेगी कॉलेज बच्चे नहीं बनेगी ऐसे ही कई लोग धर्म के रास्ते जाते और काके के काके ही रह जाते जवान नहीं हो पाते तो चहु और से विषय को समझना पड़ता है कि महाराज महावीर के शरीर से पसीना नहीं निकलता था महावीर की बेकी नहीं जाते थे महावीर चलते थे तो कंकड़ जो थे फूल बन जाते उसका मतलब ये लगा सकते हो कि बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष जब चलते हैं कंकड़ भी लग गया तो कंकड़ लगा मेरे शरीर को मैं उससे पार हूं ऐसे करके अपने आत्मा की सुहास निकल आई ऐसा अर्थ लगा सकते हैं बाकी आप चले और कंकड़ में से फूल बनते जाए इसका नाम साक्षात्कार नहीं ये कोई मैजिक है और महावीर जैसे महान पुरुष मैजिक नहीं करते जादू नहीं करते कोई भवाई है तो कभी कभी जो लिखी हुई बातें हैं ना साई जीवतराम थे सिंध में साई जीवत राम में लुड रहे थे हिंका खा रहे थे लेटे लेटे और उनकी अनन्य भक्ति करने वाली सेविका हिंसका चला रहे थे हिंसका चलाते चलाते उसको जरा झपके आ गई तो देखा कि साईं नहीं है कुंडा तो बंद है गर्मियों के दिन है अगर साईं जीवत चले गए होते तो कम से कम किवाड़ का कुंडा तो खुला होता कहाँ गए गुरु जी कहाँ गए इधर उधर देखा तो देखा के गुरु लेटे है बोला गुरुजी अभी तो आप थे नहीं और कु बंद था कमरे में बड़ा कमरा था लिखने वाले ने यह लिखा कि साईं स्वर्ग में गए थे देवताओं की सभा साईं राम को साईं जीवतराम स्वर्ग में गए तो सेविका ने पूछा तुम स्वर्ग में गए तो फिर हमारे लिए कुछ लाए कि हाँ साई जीवत ने कहा तेरे लिए लाया हूँ मेरे कोट के खीसे में पड़ा है प्रसाद हो देखा तू चने थे लेकिन बेर जितने बड़े चने उनके कोट में से निकल आए धन है साईं जीवत राम अरे जीवत राम का अपमान कर दिया लिखने वाले ने आतलू बी जी हाख समझ गए ना आप जैसे बोलते हैं कि भी अपनी चतुराई मारते हैं कि सब आदमी एक तरफ क्यों भाग रहे यार दूसरे ने कहा तू पागल है सच्चा अफिमची बेवकूफ जब एक तरफ जाएंगे तो पृथ्वी झुक जाएगी इसलिए सुबह उठकर सब चारों तरफ जाते हैं तो अफिम ची के ना अगर कोई बात आदमी धर्म के रास्ते की पकड़ लेता है या मान लेता है ना तो उसको नहीं आता है उसको आत्मरस की अनुभूति नहीं होती उसका विवेक ठीक से खिलता नहीं है मैं कौन हूँ और परमात्मा कितना दूर है इस प्रकार का विवेक नहीं खिला तो मान लेते हैं कि इतना भजन किया भगवान होता तो आता अरे भगवान होता तो आता ये बात तो जरूरी लेकिन भजन करने का या भगवान के स्वरूप को समझने का हमारे पास कोई रास्ता उचित नहीं है तो एक होती है साधन भक्ति दूसरी होती है साध्य भक्ति एक होता है साधन ज्ञान दूसरा होता है साध्य ज्ञान तो शुरुआत में कैसे भी कर ले साधन भक्ति लेकिन अंत में जब विविध देश सेवन करता है तो आदमी की साध्य भक्ति खुलती है ज्ञान के मार्ग में उसको बोलते मद भक्ति लभते पराम जिसको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है फिर शरीर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के होते हुए भी अशरीरी है और अशरीरी होते हुए भी तमाम शरीरों में जो बस रहा है उसके साथ उसका अद्वितीय अनुभव होता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण